अध्याय 18. बच्चों के स्वभाव से परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश उस समय शिष्यों ने आकर प्रभु यीशु से पूछा परमात्मा के परम स्वर्ग के साम्राज्य में सबसे ऊंचा पद किसका है प्रभु यीशु ने एक बच्चे को अपने पास बुलाकर उन लोगों के बीच में खड़ा किया और लोगों को कहा मेरी बात ध्यान से सुनो तुमको अपना स्वभाव बदलना होगा और बच्चों के समान कोमल बनना होगा नहीं तो तुम परमात्मा के परम स्वर्ग के साम्राज्य में कभी नहीं जा सकोगे जो मनुष्य अपने आप को इस बच्चे के समान नम्र बनाता है उसे परमात्मा के साम्राज्य में सबसे ऊंचा पद मिलेगा और जो कोई एक बच्चे को मेरे नाम से प्यार करता है वह मुझसे प्यार करता है दूसरों को पाप में फंसाने के गंभीर परिणाम जो पाप का जाल बिछाकर मुझ पर आस्था रखने वाले मासूम बच्चों को फंसाते हैं उन लोगों के लिए अच्छा ये है कि उनके गले में चक्की के पत्थर बांधे जाएं और उन्हें समुद्र में फेंककर डुबो दिया जाए जो लोगों को फंसाने के लिए जाल बिछाते हैं उनको उसका परिणाम भुगतना होगा पाप के जाल में फंसने के अवसर आएंगे जरूर लेकिन परमात्मा उन लोगों को भयानक दंड देंगे जिसने वह जाल बिछाए हैं यदि तुम्हारा हाथ या पैर तुम्हें पाप में फंसाए, तो उसे काट कर अलग फेंक दो तुम्हारा लूला या लंगड़ा होकर मोक्ष प्राप्त करना इससे कहीं अच्छा है कि तुम दो हाथ पैर रहते हुए कभी ना भुजने वाली आग में डाले जाओ यदि तुम्हारी आंख तुम्हें पाप में फंसाए तो उसे निकालकर फेंक दो एक आंख लेकर मोक्ष प्राप्त करना इससे कहीं अच्छा है कि दो आंखे होते हुए तुम नरक की आग में डाले जाओ परमात्मा सबकी चिंता करते हैं देखो इन छोटे बच्चों में से किसी के साथ भी बुरा व्यवहार मत करना क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं परम स्वर्ग में इन बच्चों के रक्षक स्वर्गदूत उनकी हर बात की सूचना परमात्मा को देते हैं तुम इस बारे में क्या सोचते हो यदि किसी मनुष्य के पास सौ भेड़ें हो और उनमें से एक भेड़ भी भटक जाए तो क्या वे निन्यानवे को पहाड़ पर छोड़कर उस भटकी हुई एक भेड़ को ढूंढने ना जाएगा यदि वह रास्ता भटक गई भेड़ उसे मिल जाए तो मैं सच कहता हूं वह उसके लिए निन्यानवे भेड़ों के मुकाबले जो भटकी नहीं थी ज्यादा खुशी मनाएगा इसी प्रकार तुम्हारे पिता परमात्मा यह नहीं चाहते हैं कि इन बच्चों में से एक भी रास्ता भटके पापी को रास्ते पर कैसे लाए यदि तुम्हारा भाई या बहन तुम्हारे विरुद्ध पाप करे तो जाओ और अकेले में जहां केवल तुम और वह हो उसकी गलती उसे समझा दो यदि वह तुम्हारी बात सुन ले तो तुम उसको वापस सही रास्ते पर ले आए यदि वह तुम्हारी बात ना सुने तो अपने साथ एक या दो लोगों को और ले जाओ परमात्मा ग्रंथ में लिखा है कि दो या तीन गवाहों के सामने हर एक आरोप साबित हो यदि वह उनकी बात भी ना सुने तो सत्संग के सामने उसकी बात रखो। और यदि वह सत्संग की बात भी ना माने तो उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करो जैसे अधर्मी और बेईमान टैक्स लेने वालों के साथ किया जाता है मैं तुम पर सच्चाई प्रकट करता हूं तुम्हारे द्वारा जो कुछ भी पृथ्वी पर बांधा जाएगा परमात्मा उसे बांध चुके हैं और जो कुछ भी तुम्हारे द्वारा पृथ्वी पर, पर मुक्त किया जाएगा वह परमात्मा द्वारा मुक्त किया जा चुका है मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं यदि तुम में से दो व्यक्ति पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मत होकर उसे मांगे तो मेरे पिता परमात्मा उसे कर देंगे कि जहां मेरे दो या तीन भक्त इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं माफ ना करना परमात्मा के क्रोध को जगाता है तब पत्रस ने प्रभु यीशु के पास आकर कहा प्रभु अगर कोई मेरे विरुद्ध पाप करे तो मैं कितनी बार उसे माफ करूं क्या सात बार प्रभु यीशु बोले सिर्फ सात बार नहीं परंतु अनगिनित बार सुनो इस कहानी से तुम्हें पता चलेगा कि परमात्मा के परम स्वर्ग का साम्राज्य कैसा है एक दिन एक राजा ने अपने सेवकों को बुलाया और उनसे पूछा कि उन्हें उसका कितना कर्ज चुकाना है जब वह हिसाब करने लगा तो उसके सामने एक सेवक लाया गया जिस पर दस हजार सोने के सिक्कों का कर्ज था उसके पास देने को कुछ नहीं था इसलिए राजा ने आज्ञा दी कि उसकी पत्नी बच्चों और उसे गुलाम बनाकर बेच दिया जाए और जो कुछ उसके पास है उसे भी बेच दिया जाए और कर्ज चुका लिया जाए इस पर वह सेवक राजा के चरणों पर गिर पड़ा और विनती करने लगा राजन सबर रखिए मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा तब राजा ने उस पर दया दिखाकर उसका सारा कर्ज माफ कर दिया और उसे जाने दिया जब यह सेवक बाहर निकला तब उसे अपना एक साथी मिला जिस पर उसका सौ चांदी के सिक्कों का कर्ज था वह उसे पकड़कर उसका गला घोंटने लगा और बोला तूने जो मुझसे कर्ज लिया है लौटा दे उसका साथी उसके पैरों पर गिर पड़ा और विनती करने लगा सब्र रखो मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा लेकिन उसने उसकी एक ना सुनी और कर्ज चुकाने तक उसे जेल में डलवा दिया जब कुछ अन्य सेवकों को इस बारे में पता चला तो वे बहुत नाराज हुए और उन्होंने सारी बात राजा को बता दी तब राजा ने उस पहले सेवक को बुलाकर कहा तू बुरा इंसान है तेरे विनती करने पर मैंने तेरा सारा कर्ज माफ कर दिया था तो क्या तुझे भी मेरी ही तरह अपने साथी पर दया नहीं दिखानी चाहिए थी राजा इतना नाराज हुआ कि उसने सेवक को तब तक यातना देने का आदेश दिया जब तक कि वह सारा कर्जा ना चुका दे इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक व्यक्ति अपने भक्त भाइयों और बहनों को दिल से माफ नहीं करेगा तो मेरे पिता परमात्मा भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे